परमार्श प्रसंग 44 जोर जबरदस्ती करके ज्यादा जब ध्यान नहीं करना चाहिए जिससे अतिरिक्त थकावट या अवसाद का अनुभव होने लगे उससे कभी हित का अहित हो जाता है जब ध्यान को क्रम से धीरे धीरे बढ़ाना उचित है आंतरिकता और दृढ़ संकल्प हुआ तो प्रभु कृपा से समय आने पर सब होगा और सब मिलेगा 45 खूब निष्ठा, अध्यवसाय और जब ध्यान करते चलो, धीरे-धीरे मन स्थिर होगा ध्यान जमेगा और वह एक नशे की आदत सा हो उठेगा एक भी दिन नहीं किया तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा महा अशांति का अनुभव होगा जैसा नशा खोरों को नशे की वस्तु न मिलने पर होता है तब सभी फीका फीका लगेगा इच्छा होगी सदा उसी में ही डूबा रहू 46. शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति दोनों एक एक में दोनों परमार्थतः अभेद हैं। भेद कल्पना तभी तक है जब तक हमारी द्वैत बुद्धि है उपास से उपासक भाव है 47. गुरु इष्ट और देवी देवताओं के सपने देखना बड़ा अच्छा है इससे मन में काफ़ी उत्साह आनंद होता है पर न देख पाने से मन खराब करने की जरूरत नहीं ऐसे स्वप्न देखकर चाहे जिसके पास न कहते फिरो, चाहो तो गुरु को कह सकते हो और स्वप्न के प्रत्येक अंश का क्या अर्थ है इसे लेकर अपना सिर न घुमाओ स्वप्न स्वप्न ही है इसमें कोई नियमित सामंजस्य सूत्र होगा ऐसी आशा करना वृथा है वह तो एकमात्र ईश्वरीय आदेश या ध्यान में साक्षात दर्शन या उपलब्धि में ही संभव है जिसकी सत्यता के विषय में किंचन मात्र भी संदेह का अवसर नहीं रहता और जिसे पाकर मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है मनुष्य देवता हो जाता है और ऐसा चाहे जिसको नहीं हो जाता उसके लिए विपुल साधना और उनकी कृपा की अपेक्षा है। है, है 48 किसी किसी को स्वप्न में मंत्र मिल जाता जाता पर देखा जाता है, अनेक जगह वह नहीं अथवा वह खुद की चिंता कल्पना से उचित हुआ होता है फिर भी दृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ जब करते रहने पर समय पर उससे भी सिद्धि लाभ हो सकता है उन्चास एकांत जगह में में प्रकाश या अंधकार में ध्यान करना चाहिए। कपड़े ढीले रखने चाहिए मुंह बंद करके नाक से ही श्वास प्रश्वास निकले ध्यान के समय इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए आंखें बंद कर मानस दृष्टि हृदय में अर्थात अपने अंतर के भी अंतर में रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इष्ट वही विराज रहे हैं ध्यान करते समय देहात्म बोध यानी यह या शरीर ही मैं हूँ इस भाव को भुला दो खुद को अहम अभिमानी बोध स्वरूप सूक्ष्म सत्ता अनुभव करो और इष्ट को सोचो उपाधि रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप ने तुम में तुम्हारे बोध में बोध स्वरूप से निवास करते हैं और तुम भी उनमें उनके बोध में बोध स्वरूप से रहते हो ये बातें साधना सापेक्ष है बातचीत में बतलाई नहीं जा सकती पासबद्ध जीव पास मुक्त जीव